हिण्यगर्भ सतताग्रे भूत पतिरेक कस्मै देवाय आसाधारृथिवी दुतेम कस्म हिषा विधेमत एकः आस स पृथिवी दषा विधेम भूत पति हिरण्यगर्भ अग्रेस भूत जितने भी उत्पन्न हुए ये प्राणी हैं जड़ चेतन संसार जितना भी है इन सब उत्पन्न हुए से पूर्व हिरण्यगर्भ नाम का या हिरण्यगर्भ नाम वाला एक पति ही एक स्वामी इन सबका अग्रे आसित पहले था वह इस पृथ्वी को दीवलोक को दाधार रच करके धारण कर रहा है उस कस्मय प्रजापति सबके स्वामी परमेश्वर की हबिशा विधेमा योगाभ्यास आदि की रीति से हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें भक्ति करें आज आप जब प्रातःकाल उठे तो उठने से पहले आपको क्या लगा मुझसे पहले बहुत सारे लोग उठ चुके हैं या थे ऐसा लगा या क्या लगा मैं ही सबसे पहले उठा भी उठते ही क्या लगा मेरे से पहले और कोई है या मै ही हूं अभी और उसके बाद होंगे कोई क्या क्या याद आती मेरे से पहले और कोई है ये या मैं ही हूँ बस नाम था था था था था। वो तो शब्दों का याद हो गया होगा पदार्थ का तो नहीं हुआ ना बहुत देर बाद मेरे से पहले भी बहुत से हैं रहने वाले ऐसा लगता है कभी मेरे से पहले के हैं किसी को देख के लगता है या वैसी लगता है जैसे इनको देख के लगता है ये तो मेरे के पहले के हैं वृद्ध हैं जो भी हैं तो उनकी आयु को देख के लगता है कि पहले के हैं मेरे से ऐसे ही अनायास लगना मुझसे पहले के बहुत सारी चीजें हैं ऐसा लगता है नहीं लगता है मैसा तो तुलना करने पर ऐसा लगेगा मेरे जन्म होने से पहले पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं तो केवल अपना ही नहीं अपने जन्म से पहले सारे बहुत सारे मनुष्य जन्म गए उनसे भी पहले ये पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सारे ने जन्म ले लिया हमारे अग्रज हैं सब और कभी इनसे पहले और कौन जन्मा था पेड़ पौधे आदि से पहले ये पृथ्वी जन्मी थी और इस पृथ्वी से भी पहले सूर्य आदि ये जन्मे थे और सूरज आदि से भी पहले कौन जन्मा था जो भी नाम ले लो पढ़ लिया उतना ले लो ये सारे के सारे जन्मे थे पर ये सभी के सभी क्या हैं जन्म लेने वाले जितने हैं इनमें से कोई रहने वाला नहीं है और इन सब के जन्म लेने से पहले भी कोई एक था वो तो नहीं लगता होगा कभी अकेला कोई था इन सब से पहले होना तो चाहिए लेकिन लगना भी चाहिए ना प्रश्न है लगता था या नहीं लगता था बंद हो जाएंगी तो तो तो बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे वैसे कम तक ये नहीं लगना तक तक तक तत्व तो ज्ञान से लगना चाहिए ना शब्द ज्ञान से तो पर्याप्त नहीं है ना शब्द जान से तो व्यवहार बदलता नहीं है व्यवहार तो सारे तत्व तो ज्ञान से बदलते हैं द्रव्य आश्रित ज्ञान होगा वहाँ से परिवर्तन आएगा व्यवहार में उसके पहले तो पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे एक पुस्तक पढ़ लिया दूसरे पढ़ लेंगे बंद कर देंगे पढ़ते चले जाओ कुछ नहीं होगा इससे ज्ञान जब स्थिर होता है अपने से जुड़ता है ज्ञान का आश्रय मैं हूं जब ऐसा लग गया ना वहां परिवर्तन हो जाएगा शब्द प्रमाण में ज्ञान क्या होता है किसी दूसरे के आश्रय दिखता है मंत्र याद आ गया तो मंत्र का पृष्ठ दिखाई देंगे यहां पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है का मतलब हुआ कि वो ज्ञान हमसे जुड़ा हुआ नहीं है और जब हमसे जुड़ा नहीं हुआ है तो उस आधार पर हम नहीं कर पाएंगे चेष्टा क्योंकि पहले तो उस ज्ञान को ही जानेंगे पहले हमको नहीं पता है कि मेरे पास ये ज्ञान है क्योंकि ये पता है कि ये ज्ञान वहाँ है वहाँ पढ़ा है जहाँ भी लिखा है अपने को लगता रहता है ये ज्ञान वहाँ है तो वहां ज्ञान होने से अब क्या हुआ कि मेरे पास है ये लगेगा ही नहीं तो मेरे पास नहीं लगेगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी उस ज्ञान के आधार पर वो ज्ञान दबा हुआ है अभी प्रवृत्ति उससे होगी जिसमें लगेगा कि मेरा अंग बना हुआ है ये स्वभाविक जानते हैं उस समय प्रवृत्ति बन जाएगी इस कारण से शादिक या अनुमानिक ज्ञान जो होते हैं वो हर समय पराश्रित होते हैं दूसरे के आश्रय से हुआ करते हैं। इन जानों का आश्रय अपना चित्त हो हो जाना चाहिए, हो चाहिए। अपनी आत्मा जानी जब एकदम स्वाभाविक बहुत अधिक संस्कार बनने के बाद ये आती है, वैसे नहीं आती है। कम संस्कार हैं तो वही शाब्दिक या अनुमानिक ज्ञान रहेगा वो बाहर दिखेगा अपने से तो बुद्धिपूर्वक पहले उस ज्ञान को उठाएंगे उठाने के बाद फिर आगे सोचना आरंभ करेंगे तब तो वो परंपरा चल पड़ेगी बिना सोचे वो परंपरा नहीं चलेगी उसकी तो सोचने के बाद एक चेष्टा विशेष प्रयत्न विशेष करेंगे अब उस आधार पर आपका व्यवहार होगा शब्द जान के आधार पर भी होता तो है व्यवहार अब जैसे घंटी लगने वाली है या जो भी होता है कक्षा में जाना है तो वो देख के जाते हैं ना कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है इस समय इसका ये है तो उसमें स्वाभाविक नहीं होता है दिखता है वो देखने के बाद अब विचार करते हैं क्या करना है पहले ये सोचते हैं क्या करना है सोचने के बाद अब उसको देखते हैं कि यहाँ तो ये लिखा हुआ है समय ये है इस समय ये कार्य होना है तो अब फिर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या है व्यवहार तो हो रहा है शब्द ज्ञान के आधार पर ही लेकिन इससे पहले हमको सोचना पड़ रहा है निर्णय संकल्प लेना पड़ रहा है कि ऐसे करना है इसमें होना है ये नहीं लगता है और यदि बहुत दिनों तक अभ्यास मान लिया हो गया तो अपने आप समय होते ही हो जाएगा ये करने चलो फिर कहेंगे अच्छा अभी तो समय नहीं हुआ है या आज नहीं है ऐसा हो जाता है ना जिसमें जो ज्ञान हमारा बिल्कुल आत्मसात हो जाता है उसमें प्रवृत्ति पहले हो जाती है जो दूरीय दूसरे कार्यों में मान ले सोना है या विश्राम करना है तो उसके लिए तो नहीं देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है समय अब ये समय विश्राम का हो गया वो नहीं दिखता है ना लेट जाते हैं फिर कहते हैं अच्छा अभी तो है पाँच मिनट लेकिन दूसरी चीज में उपासना में होगा या अन्य चीजों में देखेंगे तो उसमें फिर पहले देखेंगे हो गया कि नहीं समय भ्रमण में जाना है तो घड़ी देख लेंगे कि अभी दो मिनट है तो रुक जाओ विश्राम में ऐसा नहीं होगा विश्राम वाला ज्ञान क्या है वो आत्मसात है तो जितनी पूर्वक जितने व्यवहार हैं वो तो आपको लगेंगे स्वाभाविक है सारे विद्यापूर्वक वाले सब नैमितिक लगेंगे उसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा हर समय तो विद्यापूर्वक व्यवहार सारे के सारे क्या होते हैं यही हैं शाब्दिक हैं या अनुमानिक हैं सारे अविद्या वाला हो आत्मसात होया हुआ है यानी उसके बहुत अधिक संस्कार बने हैं तो दोनों नमितिक पर विद्या वाले के संस्कार बहुत कम हैं और अविद्या वाले के संस्कार बहुत अधिक हैं तो अधिक संस्कार होने से वही ज्ञान क्या होता है आत्मसात हो जाता है स्वरूप जैसा लगता है इस कारण से सुत प्रवृत्ति होने लग जाती है तो अब विद्यापूर्वक जो है जितने भी ज्ञान की स्थितियां हैं वो भी हमको आत्मसात होनी चाहिए वहां से प्रवृत्ति बनेगी तत्व ज्ञान या वैराग्य उसी की पर होता है इनसे नहीं होता है इसको तत्व ज्ञान नहीं कहा वो तत्व ज्ञान तो है ये लेकिन विवेक नहीं कहलाता है ये शाब्दिक ज्ञान को विवेक नहीं कहा जाता है जब तक अनुभूत नहीं हो जाए वो तब तक विवेक में आता नहीं है वो रहेगा मिथ्या ज्ञान नहीं होता है वहाँ मिथ्या ज्ञान और तत्वज्ञान ये कहलाएंगे तो शब्द प्रमाण भी मिथ्या तो नहीं होता है तो तत्वज्ञान तो हो जाएगा अनुमान वाला भी हो जाएगा लेकिन विवेक नहीं उसको बोलेंगे आत्मा नित्य है ये जानते तो हैं लेकिन इसको विवेक नहीं कहते हैं तो ऐसे ही सारा का सारा संसार यद्यपि हम जानते हैं ये अनित्य है लेकिन जानते हुए लग्न जब ये लगने लगेगा ना वो विवेक हो जाएगा अनित देव नित्यादेव नित्या, नित्या, नित्या, नित्या पृथ्वी है ना उसमें व्यास वास में कि लगता कैसा है हर व्यक्ति को ये लोग या संसार नित्य है पृथ्वी नित्य ये लगती है ये दिन भर जो लगना है कि पृथ्वी नित्य, ये नित्य है।, है ये मिथ्या जान है और विवेक है ये तो जैसे हर समय लगता है कि ये पृथ्वी नित्य है ठीक इसके विपरीत लगना चाहिए कि ये अनित्य है हैं? जैसे जैसे है, लग रही है नित्य वैसी लगेगी इसके लिए क्या करना है? बहुत अधिक बुद्धि बनानी पड़ेगी पीछे आए हैं कि संस्कार जब अधिक हो जाएंगे तो वो स्वाभाविक लगने लगता है तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा ये नित्य अनित्य है पृथ्वी तो हाँ तो दोहराते रहेंगे विचार करते, करते रहेंगे रहें। हाँ। तो बन बनेगी हाँ यानी सोच बुद्धि से ही तो सारा होना है ना अभी बुद्धि नहीं है इस विषय में बुद्धि नहीं चलाई है इस विषय को लेके नहीं सोचते हैं पाँच मिनट सोचते हैं और ये चौबीस घंटे तेईस घंटे पचपन मिनट सो नहीं सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं तो वो कैसे बनेगा उसका प्रयाप्त सोचना पड़ेगा ना बुद्धि में आपको लग जाना चाहिए कि ऐसा ही है उसके संस्कार फिर होंगे प्रबल तो वो सोचने ही पड़ेंगे विचार करने पड़ेंगे तो इसमें मान्यता ये देनी है पहले ये पहले तो सारा का सारा संसार उत्पन्न हुआ है ये लगना चाहिए भूत से ज्यादा ये उत्पन्न हुआ है संसार अभी क्या है न? मुश्किल से कुछ लोग हैं थोड़े से लोग हैं जो कि मानते हैं कि संसार उत्पन्न हुआ है नहीं तो अधिकतर ९० से ज्यादा प्रतिशत लोग हैं जो कि यही मानते हैं कि उत्पन्न नहीं हुआ है ये होया रहता ही है ऐसा संसार नित्य है यही मान्यता चलती है ना वैज्ञानिकों में भी यही तक है अभी तक सारे नहीं मानते ना संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं मानते वो नित्य मानते हैं एक बनके बिगड़ जाएगा दूसरा तो टीका ही रहेगा फिर दूसरा बनके बिगड़ जाएगा तीसरा टीका ही रहेगा ऐसे ही मानते हैं वो पूरा नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं मान अभी तक नहीं हुआ है ना सिद्ध उनका उनको चल तो रहा है लेकिन अभी पक्ष है केवल मानना नहीं हुआ है अभी तक सूरज के लिए तो निश्चित है हम इतने की नहीं बात कर रहे हैं ना हम तो पूरे की कर रहे हैं पूरा जितना भी ब्रह्मांड नाम की चीजें उत्पन्न हुए इसमें से तो कोई भी नहीं है ना कि ऐसा पहले सदास्य है सदा से कोई नहीं इसका मतलब होगा एक ऐसा क्रम है इसके अंदर मतलब कि कोई नहीं था एक स्थिति में इनका है कि ये सूरज नहीं था दूसरा तो था या वो सूरज नहीं था उससे पहले वाला था यानी कोई ना कोई रहता है सदा सर्वथा नष्ट हो जाते हो ऐसा नहीं होता है जो ये मिथ्या मान्यता है ना ऐसा नहीं होगा सर्वथा ही नष्ट हो जाएंगे कुछ नहीं बचेगा इसमें से हाँ वो मान सकते हैं वो वाला अगर पक सिद्ध करते हैं ये तो आ जाएगी ये बात ये नहीं मानते कि फिर अब पूरे ब्रह्मांड के लिए मानते है या केवल इतने आकाश गंगा आदि थोड़े थे हाँ लेकिन वो सिद्ध नहीं है ना अभी वैज्ञानिकों में मान्यता नहीं हुई है ना उसकी वही तो मैं कह रहा हूँ ना अभी वैज्ञानिक इस पक्ष को नहीं मानते है कि ये अनित्य है लगने की बात तो करोड़ क्या शायद अरबों में एकाद होगा कोई कहीं जिसको कि लगता है कि ये अनित्य है मानने वाले दो चार लोग होंगे जो कि मानते होंगे कि ये अनित्य है मतलब औसत से नहीं तो करोड़ों लोग सारे के सारे यही मान रहे हैं कि ये नित्य है जितने संप्रदाय वाले हैं वो सारे के सारे मानते ही हो तो ये ऐसे ही रहता है सदाई रहता है अवयव विशेष को बनना बिगड़ना मानते हैं विशेष की बात नहीं है यहाँ यहाँ तो पूरे पूरे की बात है योगदर्शन में जैसे कहा ना अनित सूची वो अनित्य देव पृथ्वी सभी को बोल रहा है सांख्य जो प्रस्तुत कर रहा है ना ये तो पूरे संसार के लिए कहता है ना इनमें से जो कोई सूरज चांद जैसा है कोई नहीं रहेगा ये सारे के सारे भूत तन में जाएंगे वहां से वहां धीरे धीरे प्रकृति तक जाएंगे तो किसी एक ग्रह विशेष के लिए नहीं कह रहा है ना ये ये तो समुच्चय के लिए कह रहा है जितना भी है अनंत जो प्रकाश को बोलते हैं कि एक आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे में जाने पर उसको कितने करोड़ वर्ष लग जाएंगे तो जहां तक वो आर पार है ये ब्रह्मांड जितना भी रचित ब्रह्मांड समूचे के लिए है सांख्य का सिद्धांत कहीं कोई नहीं बचेगा उसमें से सारे के सारे जाएंगे तो ऐसी बुद्धि वाला ऐसा मानने वाला अनुभव करने वाला मुश्किल से एकाध कहीं कोने में होगा नहीं तो नहीं होगा यानी जो योगाभ्यासी नहीं है समाधि का अभ्यास नहीं कर रहा है वो उसके अतिरिक्त किसी को लगेगा ही नहीं है कभी हाँ टूटते हुए तो ये जैसे जंगल में है ना एक पेड़ वो मर जाता है पर दूसरा निकला हुआ दिखता है ना तो जंगल समाप्त होता है ऐसा तो नहीं दिखता है, नहीं ये, जैसे, जो सारे है वो बताया ना कि यहाँ इतने सारे लोग हैं इसमें रोज मरते हैं तो मरते हुए दूसरे तो जीवित ही दिखते हैं ना इनमें से कुछ तो सारे मतलब पूरे बड़े वाले जो ग्रह है ना सूर्य आदि ऐसे वाले नहीं है सभी ये उल्का तो अंदर के हैं ये ये सूरज पृथ्वी के बीच के हैं बहुत सारे ये तो जलते हुए जो दिखते हैं हाँ तो वो उल्का जैसे नहीं मर मरते है ना वो तो हाँ वो देखते हैं, हा, हैं उनको हाँ पहले रहेंगे एक अभी बताते हैं ना अभी एक मरने जा रहा है सूरज है अभी थोड़ा थोड़ा सा बूढ़ा एकदम हो गया है मरने को है वो वो भी दिखता है अभी तो कुछ दिनों में पूरा मर जाएगा वो और कई मतलब उसके वो हो गए हैं सारे बिखर गए हैं लाल पेले से हो गए हैं वो तो ऐसा उनको दिखता है इस सूरज के से बड़ा है वो मरने वाला है वो मरा हुआ भी दिखा होगा मरे हुए भी दिखते हैं कई है कुछ वही बात आ गई ना फिर एक बना हुआ रह गया और एक मर गया तो ये तो उसमें आ गया ना संसार तो नित्य रह गया ये वैदिक सिद्धांत नहीं है ना यही तो ये तो इनका वैज्ञानिक वाला है ये तो सभी के जमानते ऐसा इतना है कि कोई पृथ्वी को भी नहीं मान पा रहा है कुछ पृथ्वी को मान लेते हैं सूरज को मान लेते हैं इतना नहीं है ये सिद्धांत सांखे का जो सिद्धांत है ना क्या ये ये ये जो सूर्य सूर्य नष्ट नष्ट होने वाला है तो हाँ। तो बने, बने जी पहले ये हो जाएगा कह तो कह मैं कह रहा ना इसको तो मानते है।, है हाँ दूसरा भी नष्ट हो रहा है लेकिन बन भी रहा है ना दूसरा और भी मिलेंगे जो कि बन रहे हैं अभी बने नहीं है बन बनते हुए भी दिखते है ऐसा है अभी जैसे सूरज इनका एक ये भी है आ, कुछ जैसे सूरज नष्ट हो जाएगा ये वो जो नष्ट हो रहा है ना इससे पहले वाला उसको नष्ट होकर के उससे एक छोटा और बन जाएगा बनेगा उससे फिर बनेगा सूरज लेकिन वो छोटा होगा जितना बड़ा था ना ये उतना नहीं बनेगा लेकिन उससे छोटा वाला बनेगा बनेगा अभी वो जैसे ये है ना कपड़ा या पूरा छद्र है अभी ये फट जाएगा तो फटने के बाद इसको तौलिया तो बना सकते हैं ना अभी वो चीज नहीं रही लेकिन दूसरी अभी बन सकती है ए... आ, जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं ना पूरी नष्ट होने के बाद फिर कवाड़े से कुछ बना देते हैं उसका तो ऐसा मतलब ये बना बनेगा अभी अच्छा सभी, सभी एक साथ नहीं है इसका क्रम है ना इससे ये बने इससे ये बने उसका अपना एक व्यवस्थित क्रम है लेकिन वो हाँ वो नियत है ऐसा क्योंकि इनको पता लगता है ना कि ये पीछे से आ रहे हैं तो वो पीछे से आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कोई है ना पहले से रहने वाली कोई चीज अभी तक दिख रही है उनको ये इतने दिनों से आ रहे हैं अभी यद्यपि सृष्टि यानी जब से शुरुआत हुई है उसका कोई पदार्थ नहीं है इनके पास वो उसके लिए थोड़ा सा वो कुछ निकाला इन्होंने वो ताप एक बताते हैं जब बिग बैंग हुआ था उस समय जो ताप का था ना वो वो ताप इनको मिलता है कहीं पर हाँ उनको मिलता है कि उस समय का ही वो ताप है तो वो तो अभी पुराना चला आ रहा है तो वो अब वो स्थिति से तो बहुत भिन्न की फिर भी कुछ मिल रही है इनको ये पुरानी चीज है आज की नहीं है ये तो उससे क्रम तो निर्धारित होगा ना फिर तो जो भी होता है लेकिन अपने को नियम तो हम तो इस उस तरह से नहीं जानेंगे एक एक चीज को नहीं जानना है अपने पत्ते पत्ते से ये जनसंभव नहीं है इस पर हो भी नहीं पाएगा हम तो एक नियम देखते हैं सिद्धांत देखते है। किसी भी वस्तु में थोड़ा सा भी अगर नया परिवर्तन दिख गया वापस आने की स्थिति अगर नहीं दिखती है तो वो अनित्य रहेगी चीज वो नित्य हो नहीं सकती है नित्य के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है जो कि नया बिल्कुल हो पुराना नहीं हो आवृत्ति नहीं संभव हो जिस जिस परिवर्तन में आवृत्ति संभव नहीं है वो हर समय विनाश का लक्षण है तो ब्रह्मांड के अंदर भी ऐसी जो परिवर्तन एक है है वो पुरावृत्ति वाला नहीं है आ, ये एक हाँ तो हुआ हाँ तो इस कारण से अनावृत्तिक वाला होने से अनित्य होगा ये कहीं से भी कोई भी थोड़ा भी हो गया है परिवर्तन तो इसका मतलब कहीं से चला है वो जैसे ये पृथ्वी है ये अनित्य कैसे है इसको हम अनुमान से जानेंगे अभी जितने के सारे पेड़ पौधे मिलते हैं ना यह मनुष्य है आज जो मनुष्य उत्पन्न हो गया तो आज जो अन, आज जो क्या है इस सृष्टि का अंतिम है वो मनुष्य वर्तमान क्षण में जो उत्पन्न हुआ है ना ये अंतिम है इसके आगे अभी नहीं है मनुष्य मनुष्य उत्पन्न होता है ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिए उसको लेकिन जो आज उत्पन्न हुआ है उससे अभी तो दूसरा नहीं हुआ है ना उत्पन्न तो उससे आगे कोई नहीं है अभी तो इसका मतलब है कि वो अंतिम है अभी तो अभी अंतिम होने से एक छोर बन गया ना अब उसके आगे नहीं जा सकते अभी क्योंकि नहीं बनाया उससे लेकिन उससे पीछे जा सकते हैं क्योंकि वो अपने पिता से उत्पन्न हुआ था उसका पिता उन पीछे था वो अपने पिता से हुआ था तो ऐसे आगे तो आप जा नहीं सकते लेकिन पीछे जाना होता है आया समझ में तो जैसे ये दीवार है यहां से आगे नहीं जा सकते अब ऊपर है ही नहीं दीवार तो इधर जाना तो नहीं होगा लेकिन इधर तो जा सकते हैं ना ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे लेकिन ये गति क्या होगी चलते चलते समाप्त कहीं हो जाएगी क्यों समाप्त हो जाएगी क्योंकि जहां से चले ना वहीं आने की स्थिति नहीं है अगर यहां से चल के वापस आ जाते ना यही पर घूम करके तो ये समाप्त होने वाली चीज नहीं थी जैसे गोल वस्तुओं में होता है गोल वस्तुओं में जहाँ से चलते हैं उसके पहले भी होती है जगह इधर चल जाओ चलो या उधर चलो ऐसा होगा ना तो इसी कारण से एक जगह से चलकर के उसमें फिर वहीं पहुँच जाते हैं लेकिन ये जो चौड़ी वाली वस्तु है गोल नहीं है इस पर जहाँ से चलेंगे इधर नहीं जा सकते इधर ही तो इधर तो जा सकते हैं लेकिन इधर नहीं जा सकते इससे क्या होता है कि इसका कहीं अंत मिलेगा क्योंकि वो फिर वापस नहीं आ रहा है यहां तो यही बता देता है कि इसका इधर तो नहीं है लेकिन इधर है आरम्भ तो कहीं न कहीं वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि वापस नहीं आया वो इस कारण से यही नियम यहां भी लगेगा कि आज का जो उत्पन्न है जीव ये अपने पहले वाले से उत्पन्न हुआ था पहला वाला तो था आगे वाला नहीं है तो पीछे पीछे ये कहीं न कहीं जाएगा जिसका कि अभी से संबंध नहीं है तो कहीं न कहीं वो समाप्त हो जाएगा आज जो बीज है वृक्ष है ये पहले वाले वृक्ष से हुआ था इसका अभी कोई वृक्ष नहीं बना है तो ये अंतिम है अभी इसके पीछे तो जा सकते हैं आगे नहीं जा सकते हैं जिस कारण से वो वृत्त वाली प्रक्रिया नहीं मिलेगी इसमें तो जाते जाते क्या होगा पीछे जाएंगे तो पीछे जाने से क्या हुआ फिर कहीं न कहीं इसका आरंभ हुआ था ये नियम निकलेगा तो मनुष्यों में पशु पक्षियों में सभी में यह क्रम पाया जाता है एक जो अनावृत्तिक वाला क्रम है तो अब यही के यही क्या है धीरे धीरे एक जगह छोर मिलता है इसका यानी पीछे जाना तो होता है आगे नहीं जाना है तो कहीं न कहीं इसका आरंभ हुआ है तो आरंभ होने के कारण आज जो है ये आज से कुछ साल पहले नहीं था पिछले वाले समय तो नहीं था और पिछले वाला और कुछ समय पहले नहीं था तो ऐसा होगा जो सबसे पहला है उस समय और कोई नहीं था कोई नहीं था उत्पन्न हुआ तो वो जो अंतिम था अभी जिससे उत्पन्न हुए हैं तो वो भी क्या था एक दिन चूंकि उसी से दूसरे ये उत्पन्न हुए इसलिए वो भी नहीं रहा है जिससे दूसरा उत्पन्न हो गया वो अब उसी अवस्था में नहीं रहेगा ना क्योंकि उत्पन्न हो होने वाला उससे निकल जाता है वो भिन्न हो जाती है ना उसकी वही अवस्था नहीं रहती है तो ऐसे ही धीरे धीरे ये जितने पेड़ पेड़ पौधे आदि हैं सभी के सभी एक दिन पृथ्वी के अंदर थे ये हुँ? क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुए थे उत्पन्न हुए पहले नहीं थे तो नहीं थे तो कहीं थे ना तो वो कहीं ना कहीं थे ये और पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं इसका मतलब पृथ्वी के अंदर थे ये तो हाँ तो पृथ्वी के अंदर होने से किसी दिन ऐसा था ये पृथ्वी पूरी सपाट थी कुछ नहीं था इसके ऊपर और ये सारे के सारे पृथ्वी के अंदर थे तो अब वो सपाट वाली अवस्था अब नहीं है पृथ्वी की अभी तो ये हरी भरी है ना पूरी तरह से ये हरे भरे एक दिन जिस दिन थे पृथ्वी के अंदर उस दिन की पृथ्वी अलग ढंग की थी आज की पृथ्वी अलग ढंग की है तो ये इसके अंदर क्या, क्या इससे ये हो जाता है कि पृथ्वी भी अनित्य है क्योंकि वो एक नई स्थिति मिलती है उसमें तो ये ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी है ये पृथ्वी के भीतर ऐसे पदार्थ है जो की अनित्य है ये पत्थर वत्थर मिलते हैं ना इसके अंदर भी और वो पत्थर नष्ट होने वाली चीज है तो नित्य के अंदर अनित्य कैसे घुसेगा बिना नष्ट हुए तोड़े हुए तो वो नहीं जा सकता ना उसके अंदर लेकिन वो मिलता है भीतर इसका मतलब है जब भीतर मिल रहा है कोई नष्ट होने वाली चीज तो वो चीज बनी है उसके भीतर डाली गई है वो वो भी बनाई गई है तो ऐसे पृथ्वी के अंदर जो धातुए अलग अलग होते हैं सारे ये बदलते हैं सब वो अपनी अवस्था में नहीं रहते हैं, सारे के सारे बदलने वाले होते हैं तो इसका मतलब वो इन ये पृथ्वी के अवयव हैं, तो किसी का एक भी अवयव अगर पूरा नष्ट हो रहा है तो पूरा पदार्थ वैसे ही हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी भी अनित्य ही है ये नित्य नहीं है और सूरज का दिख ही रहा है कि रोज प्रकाश आता है इससे प्रकाश कभी वापस नहीं जाता है अपने वाले में जिससे निकलता है तो अंग तो उसका है वो लेकिन वो अंग ऐसा है जो पूरा निकल जाता है वापस नहीं जाता उसमें तो वो उसमें एक नया परिवर्तन हो गया ना अब इस कारण से सूरज से रोज अगर निकल रहा है प्रकाश तो उतने अवयव तो निकल ही रहे हैं उसके और वापस जा नहीं रहे हैं उसमें तो अब क्या होगा उसमें भी एक अनावृत्तिक परिवर्तन हो रहा है अनावृत्तिक परिवर्तन होने से सूरज नष्ट हो रहा है पृथ्वी भी नष्ट हो रही है तो अब दो ही तरह के पदार्थ हैं ये तो प्रकाश वाला है या बिना प्रकाश वाला है पृथ्वी और सूर्य की तरह जितने भी ब्रह्मांड में इन्हीं दोनों की तरह मिलेंगे सारे चांद मिलेगा धरती की तरह है तो प्रकाश वाले और बिना प्रकाश इससे तीसरा कोई है नहीं प्रकार सारे ऐसे के ऐसे है तो अब ये दो अनित सिद्ध हो रहे हैं तो इन्ही दोनों जैसे बाकी भी हैं उनके अंदर भी है और इनमें वही जो जैसे बताया कि ये फैलते हैं जो भी हो रहा है तो एक नई स्थिति है नित्यो में ऐसा नहीं होगा नीतियों में तो उतनी कोतनी रहना चाहिए अंतर नहीं आना चाहिए तो इससे भी पता लगता है कि ब्रह्मांड की भी आयु है आयु होने से क्या है सारा का सारा एक दिन समाप्त होगा सूर्य हाँ। तो जब सृष्टि आरंभ हुई क्या उससे भी पहले बने हुए थे सृष्टि आरंभ होने से पहले कैसे रहेंगे बने हुए नहीं इससे पहले हुए होंगे ना इससे पहले हुए होंगे इतना हो सकता है लेकिन सृष्टि के हो सकता है वो आरंभ वाले हैं तो लेकिन इससे, इससे तो पहले क्या है इतना तो होगा सृष्टि इसमें तो अपने हिसाब से तो या कितने करोड़ वर्ष लगते हैं बनने में हाँ छ करोड़ वर्ष में बन जाता है इनकी सीमा तो कुछ और ही है इनकी तो आठ करोड़ तो पृथ्वी की है अपने तो नहीं है, है, इस है से करोड़ पहले है? कितनी का है अब कितने का ये नहीं पता है अपने मतलब इस सिद्धांत से ज्योतिष का जो सिद्धांत है आजकल चलता है उसके अनुसार लगभग छह करोड़ वर्ष लगते हैं सृष्टि के बनने में उसके बाद ये मतलब सूरज चांद पृथ्वी बन जाती है मनुष्य उत्पन्न होने से पहले करोड़ वर्ष होता है और जो ये जैसे गाड़ी बना देते हैं या और चीज बनाते हैं तो उस व्यक्ति को पता होता है जैसे ईश्वर ने सूर्य को बनाया और उसको पता है कि कितना चलाना है उतनी ऊर्जा डालती उतनी में डालती, डालती होगी हाँ ये तो रहेगा हाँ। निश्चित नहीं सूरज आदि ना वो ऐसे नहीं टूटते है वो तो अपने समय से टूटते जहाँ पर मनुष्यों का है ना उत्पाद वहां के लिए तो समय की सीमा नहीं होगी लेकिन ईश्वर वाले में ऐसा नहीं होगा वहां कोई दादली नहीं है वो तो अपने समय से ही जाएंगे हाँ तो उसका इतना ही समय था हाँ, इतने समय, समय में नष्ट हो जाएगा वो, तो वो, जा था। था वो जो, जो भी कहिए उसका अवयव बाहर निकल रहा है हर क्षण तो किसी का कोई भी अवयव अवय से इसी बनता है ना वो और वो अगर धीरे धीरे खाली होते हैं तो तो नष्ट होंगे ना तो उसके, उसके ग्रह का भी तो सभी उस, वो तो बहुत पहले हो जाएंगे ये तो उसका जो ढांचा है ना पेड़ जैसे काट दिया आपने जिसकी जड़ बहुत दिनों तक रह जाती है अभी भी कितने पेड़ हैं वो लाख लाख साल के है पड़े हुए है तो वो अंदर रख रखे हैं सुरक्षित वो तो, तो पड़े हुए हैं बाहर रख दें दो तो नष्ट हो जाएंगे फिर भी बहुत दिनों में होंगे तो जी इस का हो ये दिन तो इसका तो बता रहे हैं ना कि दो करोड़ में हो जाएगा आधा हो गया है नष्ट इसकी आधी आयु पूरी हो गई है अब तक हाँ हाँ आधा बताते हैं कि आधा हो गया है नष्ट ये आधा बचा हुआ है और लेकिन इसकी आयु अधिक बताते हैं शायद ये आठ करोड़ तो पृथ्वी की बताते हैं सूरज इससे पहले क्या है लेकिन बताते हैं कि आधा ही गया है सूरज आधा ही बचा हुआ है आधा समाप्त हो गया है अब वो हम मानते हैं वो दो करोड़ में ही होगा नहीं दो अरब में ही होगा यानी कि ये सारा जो पृथ्वी आदि नष्ट होने का जो बताते हैं ना वो पृथ्वी ये सूरज अभी जिस स्थिति में है इससे दो अरब वर्ष के बाद ये पूरा फैल जाएगा और पृथ्वी को समेट लेगा यानी सृष्टि की विनाश तो दो अरब में ही मानते हैं वो भी उतना हमारा भी उतने ही कि इसके बाद हो जाएगा आगे की प्रक्रिया वो करते हैं हम लोग नहीं करते ऐसा पर ये दो अरब वाला इतना तो बराबर है दोनों का हाँ दो अरब के बाद ये सूरज चला जाएगा नहीं रहेगा और इसके पहले पृथ्वी चली जाएगी जब जब हैं कि समाप्त हो हो हो गया, आधा कमजोर कमजोर तो जब कोई हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती हो हाँ कम होगी ना जैसे दीपक जल रहा है यहाँ या लकड़ी जला रहे हैं कोई हाँ। तो पहले तो लपट निकलती रहेगी धीरे हाँ। धीरे लपट कम होती जाएगी और तो अब वो उतना नहीं जला पाएगा ना वो फिर अंगारा बनेगा अंगारा में अब दूर तक प्रकाश नहीं जाएगा उसका उसमें नहीं जाएगी पास में जलाएगा वो भी धीरे धीरे राख उसके ऊपर बढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा वो तो शक्ति कम हो रही ना इसकी वैसे इसकी भी कम होगी हो तो तो न उस अनुसार बनेगा उसका दृष्टान दीपक ले सकते हैं जैसे दीपक के अंदर तेल भरा होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है तेल तो कम होता जाता है लेकिन प्रकाश कम नहीं होता है एक प्रकाश अंत में ही समाप्त होगा सारा बत्ती भी जलती रहती है बत्ती भी पूरी नहीं बचती है लेकिन पूरी नष्ट नहीं होती एकदम से वो वो प्रकाश तो देती रहती है बत्ती वो भी तो ये प्रक्रिया उसका प्रकाश निकलने वाला जो भाग है ना उसका वो अलग है और उसका जो आधार है ढांचा है जिसके अंदर वो बत्ती और दिया वो अलग है तो प्रकाश तो तब तक चलता रहेगा अंत तक का वो बत्ती वाला और उसका जो दीपक वाला बाघ है वो बाद में नष्ट होगा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा इसके भी होते हैं जैसे अंतिम में जलने वाला होता है तो भयंकर ये हो जाता है बत्ती को बुझाते हैं जिस समय या बुझने वाला हो नष्ट होकर के तो उसमें बहुत फैल जाता है ये धीरे धीरे एकदम कम नहीं होता है नष्ट जब होना होता है तो ऐसे इसके अंदर जैसे भी स्फोट होते हैं उसमें भी होगा अंत में वो भी फैल जाएगा सारा बढ़ जाएगा मतलब वो बढ़ गया तो फिर नष्ट हो जाएगा पूरा एक साथ अच्छा आपको कष्ट हो गया आज ठीक है नहीं, नहीं, वैसे मेरी प्रक्रिया रोज की जो होती है वो अलग होती है ना आज की मैंने वो कर दिया है आज ये विषय आपका वाला आ गया निकट का नहीं तो मैं तो कुछ और ही कहने जा रहा था मेरा इतना अभिप्राय इसमें था कि आपके अंदर अनुभूति की जो स्थिति है ना ये नी चाहिए कि सारा ब्रह्मांड अनित्य है लगना ये है अपने को जब ये लग जाएगा कि सारा का सारा अनित्य है तब लगेगा कि यह कैसे फिर शुरू होता है वो कुछ भी नहीं बचता है बचने के बाद सारा आरंभ हुआ है तो उस आरंभ करने वाला जो है अपना विषय वो है जानना उसको है लेकिन उसको जानने से पहले बाह, बाहर की हो रही है यही नहीं खुल रहा है दरवाजा तो दरवाजे के अंदर जो बैठा है वो कैसे दिखेगा यानी इससे पहले समवर्त जो कह रहा है ना हिरणगर्भ वो संसार से पहले बता रहा है कि इसके पहले से है वो तो अब को संसार ही नहीं दिख रहा है कि ये पहले था नष्ट यानी नहीं था ये तो जब नहीं था नष्ट नहीं था तो फिर बनाने वाले का प्रसंग ही नहीं आता है बनाने वाले का प्रसंग जब रहेगा जब ये बना हुआ नहीं दिखेगा तो बुद्धि में पहले ये बात आनी चाहिए कि ये बना हुआ नहीं था और ये बना हुआ नहीं था उसके लिए आपको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इसको नष्ट करना पड़ेगा कैसे ये अनित्य होता है शरीर अनिश्चित ये तो दिख जाएगा लेकिन पेड़ पौधे अनित्य हैं ये ये आपको सोचना पड़ेगा इसी तरह से पृथ्वी अनित्य है ये बुद्धि में बैठा नहीं पड़ेगा उसके बिना ये बैठेगा तो पृथ्वी बैठेगी फिर सूरज बैठेगा इसके बाद फिर सारा ब्रह्मांड उसके हेतु तो अलग होंगे क्योंकि तो ये तो जैसे अभी आया ना कि एक सूरज तो नष्ट हो रहा है पर दूसरा तो खड़ा है वो रोकेगा इसको फिर नहीं देखने देगा संसार को अनित्य है तो उसके लिए कोई नया हैतु तो चाहिए इससे अतिरिक्त वो जब तक आप नहीं उपस्थित करते हैं आपके मन में लगा ही रहेगा कि ये तो नित्य है और यदि नित्य है तो बनाने वाले की क्या जरूरत है उसके बिना ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकेंगे नहीं आने देगी बुद्धि वो अलग से मान लिया वो अलग ढंग है लेकिन जब गहराई में जाएंगे ना तो वही चीज आपको बाधित कर देगी तो नहीं है ईश्वर इस कारण से जो अधिक सूक्ष्म स्तर वाले हैं, है वैज्ञानिक हैं वो नहीं मान पा रहे हैं इसी कारण से नहीं मानते हैं ईश्वर को नहीं मान पाएंगे क्योंकि उनकी बुद्धि जो दूसरी है वो खड़ी हो जाती है उसको काट ही नहीं सकते वो अपनी बुद्धि को तो नहीं काटेंगे तो ईश्वर को मान नहीं सकते वो आप लोग तो एक तरह से दबाव से मान लेते हैं इस परंपरा में बैठते रहे हैं ना सुनते रहे पढ़ते रहे उसको नहीं काट पाते हैं आप तो नहीं काट पा रहे हैं तो मान लो भाई आपने ईश्वर को वस्तु में नहीं माना है ना समझाए कुछ नहीं है ये आप केवल इसलिए मान रहे हैं कि इस परंपरा में बैठे हैं बुद्धि का स्तर वही है आपका जैसे उनका है पर आपको इनका नहीं काट पाते हैं, वो काट लेते हैं जब उनका भी अकाटे हो जाएगा ना वो वो भी नहीं काट पाएंगे तब मानेंगे उससे पहले नहीं मानेंगे और आप नहीं काट पाते हैं इसलिए डर से मान लेते हैं ये ठीक है ईश्वर है अंदर नहीं मानते आप भी नहीं माने मानेंगे वो अंदर से मानने के लिए आपको अपनी ये जो बुद्धि है विरुद्ध बुद्धि इसको हटाना पड़ेगा ये हटेगी तो फिर वास्तविक बुद्धि जो है ठीक है वो उत्पन्न होगी बुद्धि उससे आपकी फिर मान्यता ये वास्तविक बनेगी वस्तु तत्व तो तो उसको कहते हैं वो है तो ज्ञान उसके लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया है तो मंत्र उसका ही संकेत कर रहा है हिरण्य गर्भ यानी हिरण्य आदि प्रकाशशील पदार्थ गर्भ में है जिसके सूरज आदि ये प्रकाशशील पदार्थ हैं तो ये गर्भ कहते हैं जो जिसके अंदर होता है तो इस सारे के सारे पदार्थ क्या हैं ईश्वर के अंदर हैं तो ईश्वर के अंदर होने से वो हिरण्य हो गया तो हिरण्य होने से अब क्या है लेकिन वो इन हिरण्यों से पहले है वो पूरे ब्रह्मांड के होने से पहले वो विद्यमान था तो इसमें आप दिखाना है उसकी महत्ता अभी हम सूरज की ही या पृथ्वी की ही महत्व का आकलन नहीं कर पाते हैं ये कितना हमारे लिए बड़ा है दिन रात इसीलिए तो इसी के पीछे लगे हुए हैं ना जिसको हम अधिक महत्व तो देते हैं दिन रात उसके पीछे लगते हैं तो अभी हम दिन रात सारा जीवन हमारा संसार के ही पीछे तो है ना किसके है खाना पीना देखना जो भी कहिए सारा का सारा इसी के पीछे लगा हुआ है पूरी शक्ति लगी हुई है इसका अर्थ है कि हम इसको महत्व तो दे रहे हैं ना अभी इस महत्व तो को हटाना होगा यानी ये महत्व तभी तो हटेगा तब जबकि इसका बनाने वाला दिख जाएगा उसके सामने ये कुछ नहीं है तो ये बिगड़ जाता है इसको बनाता है ये बुद्धि में आएगा तब ईश्वर का वास्तविक महत्व तो कितना है वो पता चलेगा तो इस प्रक्रिया से अब हम क्या करें उसके लिए हविशा विधेमा उसकी भक्ति करें यानी ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से इन चीजों को पदार्थों को जान करके अब हम उसकी उपासना करेंगे ये मंत्र का अभिप्राय है